ठोक एस धम्मों से नंतर नंबर 106 पहला प्रश्न उस सुबह बुद्ध ने मौन की परम संपदा महाकाश्यप को प्रतीक फूल देकर दी फूल सुबह खिलता है और सांझ मुरझा जाता है पर जेन की परंपरा आज तक जीवंत है, फूल की क्षण और जेन की जीवंतता को कृपा करके हमें समझाई यह प्रश्न महत्वपूर्ण है ठीक से समझना और याद रखना बुद्ध ने क्षण को ही स्वीकार किया है जो है क्षण है क्षण से अन्य कुछ भी नहीं इसलिए बुद्ध के विचार को क्षणिकवाद का नाम मिला प्रतिपल बदलाव हो रही फूली नहीं बदल रहा पहाड़ भी बदल रहे फूली नहीं कुंभला रहा चांतारे भी कुंभला रहे बुद्ध ने कहा है जो जन्मा है वो मर रहा है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 उसको हिंदू मुसलमान ईसाई परमात्मा कहते ये अलग अलग नाम हैं क्षण तभी हो सकता है जब सबकी पृष्ठभूमि में कुछ शाश्वत हो बैलगाड़ी चलती चाक घूमता लेकिन कील नहीं घूमती जिस जिसपे चाक घूमता है अगर कील भी घूम जाए तो फिर चाक वहीं गिर जाए फिर चाक नहीं घूम पाए चाक के घूमने के लिए एक कील चाहिए जो न घूमती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 सन्न प्रफुल्लित खिल जाता है प्रफुल्लित आदमी के पास तुम एक तरह की सुवास पाओगे जैसी फूलों में होती एक तरह का रंग एक तरह का निखार पाओगे जैसा फूलों में होता आनंदित आदमी के पास तुम्हें गंध मिलेगी तुम्हें वैसा ही आनंद अहोभाव मिलेगा जैसा फूलों में होता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 एक आध खिड़की खोले एक आध वातायन से गंधा है फूल प्रतीक है परिपूर्णता का क्षण का भी प्रतीक है परिपूर्णता का भी प्रतीक है जीवंतता का भी प्रतीक है फूल से ज्यादा जीवंत तुमने कोई चीज देखी हालांकि सुबह खिलता सांझ मुरझा जाता और उसी के पास पड़ा हुआ पत्थर सदियों से पड़ा है फिर भी पत्थर पत्थर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 और महाकाश्यप की परंपरा में हुआ बौद्ध धर्म फिर बौद्ध धर्म चीन गया और भारत से जैन की परंपरा चीन पहुंची बौद्ध धर्म भारतीय गुरुओं में 28वां गुरु था चीन में बोध धर्म नौ वर्ष तक दीवाल की तरफ मुंह किए बैठा रहा लोग आते थे तो उनकी तरफ देखता नहीं था पीठ ही किए रहता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 वो बारह साल से चावल ही कूट रहा था बारह साल पहले आया था तब गुरु ने उससे पूछा था तू धर्म जानना चाहता है या धर्म के संबंध में जानना चाहता तो उसने कहा था संबंध में जान के क्या करूंगा धर्म ही जानना है तो गुरु ने कहा था तू फिर जा और अब चौके में चावल कूट जब जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा अब तू मेरे पास मत आना तो बारह साल से यह चुपचाप चावल कूट रहा था बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे थे फूल को हाथ में लेके बोधिधर्म 9 साल दीवाल के सामने बैठा रहा था और ये व्यक्ति इसका नाम था हुई नेंग ये 12 साल से चुपचाप चाप चावल कूट रहा था लोग जानते नहीं थे कि इसका कोई अस्तित्व है सुबह से उठता सांस तक चावल कूटता रहता रात गिर पड़ता सुबह फिर उठ के चावल कूटता 12 साल तक सिर्फ चावल कूटा ना अखबार पढ़ा न किसी से बात की न किताब पढ़ी न कभी किसी से बोला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 बूढ़े गुरु ने हुई नैंग को दे दी ऐसी बड़ी अनूठी घटनाओं से जिन की परंपरा चलती रही लेकिन सदा संवाद सुनने का है साक्षी का है